शिव पुराण कोट रुद्र सिता शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि ऋषि बोले सूर्य अब हमें शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि बताइए जिसका अनुष्ठान करने से साक्षात भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं सूर्य ने कहा ऋषियों तुम लोग भक्तिभाव से आदरपूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो जिसका अनुष्ठान करने से वह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है लगातार चौदह वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करके शिवालय में जाकर पूर्वक शिव का पूजन करें तत्पश्चात वहां वहाँ पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाए जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है उसके मध्य भाग में दिव्यलिंग तो भद्र मंडल की रचना करें अथवा मंडप के भीतर सर्वतो भद्र मंडल का निर्माण करें वहाँ प्राजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए वे शुभ कलश वस्त्र फल और दक्षिणा के साथ होने चाहिए उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्नपूर्वक स्थापित करें मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरी धातु तांबे आदि का बना हुआ कलश स्थापित करे व्रति पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित शिव के सुवर्ण में प्रतिमा बनाकर रखे वह प्रतिमा एक पल तोले अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए या जैसी अपनी शक्ति हो उसके अनुसार प्रतिमा बनवा ले वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में उनका पूजन करे आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए उस कार्य में चार ऋतुजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण वर्णन करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्त पूर्वक शिव की पूजा करें रात को प्रत्येक प्रहर में पृथक पृथक पूजा करते हुए जागरण करें व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन गीत एवं नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए इस प्रकार विधिवत पूजन पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः पूजन करने के पश्चात सविधि होम करे फिर यथाशक्ति प्राजापत्य विधान करे फिर ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए और यथाशक्ति दान दे इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा आभूषणों द्वारा पत्नी सहित ऋतविजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक पृथक दान दे फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गौ का आचार्य को यह कहकर विधिपूर्वक दान दे कि इस दान से भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो तत्पश्चात कलश सहित उस मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर रखकर संपूर्ण अलंकारों सहित उसे आचार्य को अर्पित कर दे इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करे देव देव महादेव शरणागत वत्सल दते नारेर देवेश कृपा चुन मै भक्त अनुसारेण व्रत में शिव न्यून संपूर्णता दिवादजाक मैं तदस्तु कृपया सफल तब शव महादेव शरणागत वत्सल देश इस व्रत से संतुष्ट हो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए शिव शंकर मैंने भक्तिभाव से इस व्रत का पालन किया है इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए शंकर मैंने अनजान में या जा जानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो इस तरह परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके फिर नमस्कार एवं प्रार्थना करे जिसने इस प्रकार व्रत पूरा कर लिया उसके उस व्रत में कोई न्यूनता नहीं रहती उससे वह मनोवांचित सिद्धि प्राप्त कर लेता है इसमें संशय नहीं है